भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन इसीलिए मुझे तो विश्वास है कि अव्यक्त की सिद्धि करने के पश्चात ईश्वर कृष्ण ने अवश्य ग की सिद्धि के लिए तथा तो बद्ध पुरुष के जिसकी चर्चा वाचस्पति मिश्र ने भी ग्रंथ के अपने मंगलाचरण में की है संबंध में एक कारिका अवश्य लिखी होगी उसी कारिका में जिस पुरुष अर्थात बद्ध पुरुष की चर्चा आई होगी उसी के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ईश्वर कृष्ण ने सत्रहवीं कारिका लिखी है साथ ही साथ इसी बद्ध पुरुष के संबंध में कहा है जन्म मरण करना प्रतिनियमा अयुगप प्रवृत्ते पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच अभिप्राय है कि बद्ध पुरुषों में जन्म मरण तथा इंद्रियों के निमित विभिन्न रूपों को उनकी अलग अलग प्रवृत्ति को तथा सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों के वैषम्य को देखकर यह सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत है यदि एक ही पुरुष होता तो एक के जन्म से सभी का जन्म एक के मरण से सभी का मरण तथा एक के अंध होने से सभी का अंधा हो जाना एक के कार्य के लिए प्रवृत्त होने से सभी का प्रवृत्त होना तथा एक के सात्विक होने से सभी का सात्विक हो जाना सिद्ध हो जाता परंतु ऐसा होता नहीं है इसलिए अनेक पुरुष हैं यह पुरुष ज्ञ नहीं हो सकता इस कारिका का विशद विचार आगे किया गया है यहाँ विचारणी यह है कि उपर्युक्त बातें बद्ध पुरुष के संबंध में कही जा सकती है या लिप्त ज्ञ के संबंध में ज्ञ तो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है न कभी अंधा या बहरा होता है न कभी किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होता है तथा त्रिगुणातीत होने के कारण न सात्विक है न राजसिक है और न तामसिक है अतएव यह स्पष्ट है कि ऊपरयुक्त बातें बद्ध पुरुष के ही संबंध में कही जा सकती है और यही ईश्वर कृष्ण का भी अभिप्राय है इसलिए बहुत ज्ञाकार तो विशेषण नहीं है किंतु बद्ध पुरुष का है इन बातों को ध्यान में रखकर हमें यह विश्वास है कि सोलहवीं तथा सत्रहवीं कारिकाओं के मध्य में एक कारिका थी जिसमें ज्ञा के संबंध में विचार था यही कारिका नष्ट हो गई है इसकी तरह हमारे विद्वानों की दृष्टि प्राय नहीं जाती अतएव कारिकाओं के अर्थ करने के समय में उन सब ने सांख्य के निर्लिप्त त्रिगुणातीत ज्ञा को अनेक मान लिया परतु जैसा पहले कहा गया है यह उचित मालूम नहीं होता यह इतना और कह देना आवश्यक है कि यह ज्ञ अनादि अविद्या के प्रभाव से अनादिकाल से बद्ध भी है अर्थात ज्ञ की एक बद्ध अवस्था भी है अतएव वह पुरुष शरीर में रहने वाला अर्थात जीवात्मा भी कहलाता है किंतु इस बद्ध पुरुष का भी तो प्रत्यक्ष नहीं होता अतएव जीवात्मा है या नहीं यह साधारण लोगों को मालूम नहीं है या उन्हें इसके अस्तित्व में संदेह होता है इसलिए यह बद्ध पुरुष है इसे प्रमाणित करने के लिए जिससे साधारण लोग भी इसके अस्तित्व को मान ले कुछ साधारण युक्तियाँ भी दी जाती है जिनके द्वारा बद्ध पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि की जा सकती है जैसे पहला संघात परार्थवाद संसार में यह देखा जाता है कि जितने संघात या मिश्रित या अवयवों से युक्त पदार्थ हैं जैसे पलंग आदि सभी किसी दूसरे के उपभोग के लिए होते हैं महत्व आदि व्यक्त संघात हैं तस्मात् वे किसी दूसरे के भोग के लिए हैं वह दूसरा अर्थात परबद्ध पुरुष या जीवात्मा है, जिसके भोग के लिए महत्व आदि व्यक्त हैं दूसरा त्रिगुणादि विपर्यात्थ व्यक्त और अव्यक्त के त्रिगुणत्व अविवेकत्व विषयत्व सामान्यत्व अचेतनत्व तथा तो धर्मित्व, साधारण धर्म समान धर्म ऊपर कहे गए हैं यदि ये धर्म व्यक्त और अव्यक्त के समान धर्म है तो प्रश्न होता है कि ये किसके अस, असमान धर्म है अतः इनसे भिन्न किसी तत्व का होना आवश्यक है इसके ये असमान धर्म है वह तत्व बद्ध पुरुष या जीवात्मा है कहने का अभिप्राय है कि व्यक्त और अव्यक्त में त्रिगुणत्व अविवेकत्व आदि पूर्व कथित धर्म समान रूप से हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कारिका ने अनुमान की प्रक्रिया दिखाई है प्रतिज्ञा अविवेक् सिद्ध हेतु व्याप्ति यत्र हेतुत्रैगुण्या व्याति तत्र यैगुण्य त्रिवेकियादी यहाँ आकाशादी पंच उक्त उक्अन की पुष्टि के लिए व्यतिरेक व्याप्ति भी कारिका कारण दिखाई है व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेकव्या तद विपरियावेक्यादी त्र, ना त्रैगुण्य नास्ती यहाँ यदि पुरुष या जीवात्मा न माना जाए तो उक्त व्यतिरेक व्याप्ति में दृष्टांत क्या होगा दृष्टांत के न मिलने के अनुसार ही अशुद्ध हो जाएगा अतएव त्रिगुणादि विपर्यात हेतु के द्वारा बद्ध पुरुष है यह प्रमाणित होता है इस अर्थ को समझने के लिए हमें अविवेक्दि ही सिद्धत्रिगुण्यात् तद विपर्याभा तथा संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अश अष्ठी अतिष्ठानाथ इन दोनों कारिकाओं को साथ साथ समझना चाहिए अधिष्ठाना जिस प्रकार से बिना चेतन सारथी के रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना एक चेतन अधिष्ठाता के बुद्धि आदि परिणमित होने के में परिवर्तित नहीं हो सकते अतः एक चेतन पुरुष का अधिष्ठाता के रूप में होना आवश्यक है वह अधिष्ठाता बद्ध पुरुष या जीवात्मा है यही पुरुष अव्यक्त और व्यक्त का अधिष्ठाता है चौथा भोक्तृभा भोक्ता का अर्थ है सुख दुख एवं मोह रूप भोग्य वस्तुओं का भोग करने वाला यह भोक्ता चेतन ही हो सकता है अव्यक्त तथा व्यक्त तो, तो जड़ है ये भोक्ता नहीं हो सकते यह तो भोग्य ही है अतय इनका भोग करने वाले एक चेतन पुरुष का होना आवश्यक है वही भोगता चेतन पुरुष बद्ध पुरुष या जीवात्मा है पांचवा कैवल्याथम प्रवृत्ति बद्ध पुरुष ही अपनी मुक्ति के लिए अनेक उपाय करता है मुक्त होने पर अपने स्वरूप में बद्ध पुरुष स्थिति को प्राप्त करता है वह स्थिति पुरुष की कैवल्य की स्थिति है यदि बद्ध पुरुष न होता तो कौन बंधन से मुक्ति पाने के लिए अर्थात उस कैबल्य स्थिति की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता बद्ध ही जीव मुक्त होने के लिए प्रवृत्त होता है निर्लिप्त त्रिगुणातीत ज्ञा तो बद्ध है नहीं फिर वह मुक्ति के प्रवृत्त ही क्यों होगा अतय पुरुष है और वह बद्ध है इस प्रकार बद्ध पुरुष के अस्तित्व को उपरयुक्त युक्तियों के द्वारा सांख्य मत में सिद्ध किया जाता है